श्री श्री चैतन्य चर्तावली पूरी गमन के पूर्व श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्यमेविजानता जगत सत्यम असत्यम व नेतरे मतिम श्रीधर स्वामी जिन्होंने श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को ही सत्य मान लिया है उनके लिए चाहे संसार सत्य हो अथवा असत्य इस बात की ओर वे ध्यान ही नहीं देते जगत के सत्यत्व अथवा मिथ्यात्व के कारण उनकी बुद्धि विभ्रम में नहीं पड़ती भगवान का स्वरूप निर्गुण है या सगुण जगत मिथ्या है या सत्य फिर में ऐसे शंकाओं के उत्पन्न होने से ही पता चल जाता है कि अभी हम भगवत कृपा प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी नहीं बन सके जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो चुकी है उनके मस्तिष्क में ऐसे प्रश्न उठकर उनके चित्त में विक्षेप उत्पन्न नहीं करते भगवान सगुण हो या निर्गुण साकार हो या निराकार या जगत सत्य हो अथवा अच्छा त्रिकाल में भी उत्पन्न न हुआ हो उच्च साधकों को इन बातों से कुछ भी प्रयोजन नहीं वे तो यथाशक्ति सभी संसारी पर परिग्रहों का परित्याग करके प्रभु के पाँच पद्मों में प्रेम करने के निमित्त पागल से बन जाते हैं वे जगत की सत्यता और मिथ्यात्व की उलझनों को सुलझाने में अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करते। क्या भगवान हमारे हृदय की बात को जानते नहीं क्या वे सर्वशक्तिमान नहीं है क्या उनका चित्त दया भाव से भरा हुआ नहीं है यदि हां तो वे हमारे हृदय की सच्ची लगन को समझ दया के वशीभूत होकर जैसे भी निराकार अथवा साकार होंगे हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे हम द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत तथा द्वैत के झमेले में नहीं पड़ेंगे किंतु ऐसा भावना सबकी नहीं हो सकती जो मस्तिष्क प्रधान है वे बिना सोचे रह ही नहीं सकते उन्हें समझा ही श्रद्धा उत्पन्न करानी होगी और उस श्रद्धा के सहारे ही उन्हें सत्य तक पहुंचाना होगा इसलिए महर्षियों ने वेदांत शास्त्र का उपदेश किया है वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं उसका संबंध विचार से है किंतु हृदय प्रधान तो विचार की इतनी अधिक परवाह नहीं करते वे तो श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहते कहते ही अपने प्यारे के पाग परमों तक पहुंचकर सदा उन्हीं के हो जाते हैं उन्हीं के क्या तद्रूप से बन जाते हैं सबको ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता जिनके ऊपर उनका अनुग्रह हो वही इस पथ का पथिक बन सकता है इस पर यह भी शंका हो सकती है कि फिर श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण कहने वाला अज्ञानी ही बना रहेगा और बिना ज्ञान के संसारी बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती रेत ज्ञानान्न मुक्ति ही तब फिर वह मूर्ख भक्त प्रभु के पाद पद्मों तक कैसे पहुंच सकता है इसका सीधा उत्तर यही है कि जो सर्वस्व त्याग करके भगवान की ही शरण में अनन्य भाव से आ गया हो सचिदानंद स्वरूप भगवान जिनका स्वरूप ही सत्यम ज्ञानम अनंतम है उसे ज्ञानहीन कैसे बना रहने देंगे उनके शरण में आते ही हृदय की ग्रंथियां आपसे आप ही खुल जाएंगी बिना प्रयास के ही उसके सभी संशय दूर हो जाएंगे कर्म अकर्म की जटिल समस्याओं को बिना सुलझाए ही उसके संपूर्ण कर्म छीण हो जाएंगे भगवत शरणागति में यही तो सुलभता सरलता और सरसता है आकाश पाताल एक भी न करना पड़े और आनंद भी सदा बना रहे सदा उस अद्भुत रस का पान ही करते रहे किन्तु इस अनन्य उपासना और भगवत प्रसन्नता के लिए सभी संसारी परिग्रहों का पूर्ण त्याग करना होगा तभी उस अद्भुत आसव की प्राप्ति हो सकती है खाली ढोंग बना लेने और भेदभाव के संकुचित क्षेत्र में ही बंधे रहने से काम नहीं चलेगा महाप्रभु को अद्वैतवादी सन्यासियों की पद्धति से दीक्षा लेने और दंड धारण करने से अद्वैताचार्य जी को शंका हुई उन्होंने प्रभु से पूछा प्रभु आपने अद्वैतवादियों की भांति या संन्यास धर्म क्यों ग्रहण किया आपके सभी कार्य अलौकिक है आपकी लीला जानी नहीं जा सकती अद्वैत केजाम अत्यंतम धृत भवानाश्रमम युरीय इस प्रश्न को सुनकर कुछ मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा आचार्य देव आप तो स्वयं विद्वान है आप विचार कर स्वयं ही देखें क्या है अद्वैत के सिद्धांत को नहीं मानता आप ही सोचें आप में और ईश्वर में मात्र का ही प्रभेद दिखाई देता है वस्तुतः तो दूसरा कोई अन्य भेद प्रतीत ही नहीं होता भगवान विहस्य हो अद्वैत स्मर किमु वयम हंत नादेत भाजो रूपतो तभु ने बहुत ही गंभीरता के साथ कहा बिना कहानाग भजनम नुपते कथया अयो भूयान मान मानसमसो रिवाह दंडणम अभिशे आचार्य देव इसमें द्वैत अद्वैत की कौन सी बातें हैं असली बात तो यह है कि बिना सर्वस्व त्याग के किए हृदय वल्लभ प्राण रमन उन श्री कृष्ण का भजन हो ही नहीं सकता इसीलिए मैंने सर्वस्व त्याग कर सन्यास ग्रहण किया है यह मन तो अत्यंत ही चंचल पशु के समान है यह सदा स्थिर भाव से श्री कृष्ण चरणों की सुख में शीतल छाया में बैठकर विश्राम ही नहीं करता सदा इधर उधर भटकता ही रहता है इसी को ताड़न करने के निमित्त मैंने यह दंड धारण किया है प्रभु की ऐसी गूढ़ रहस्यपूर्ण बात सुनकर अद्वैताचार्य को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई इसके अनंतर अन्य बहुत से भक्त प्रभु के सन्यास के संबंध में भांति भांति की बातें करने लगे कोई कहता प्रभु आपने सन्यास लेकर भक्तों के साथ बड़ा भारी अन्याय किया है पहले तो आपने अपने हाथों से प्रेम प्रेमथरु की स्थापना की उसे संकीर्तन के सुंदर सलील से सींचा और बढ़ाया जब उस पर फल लगे और उनके पकने का समय आया तभी आपने उसे जड़ से काट दिया लोग अपने हाथ से लगाए हुए विश्व विष्वृक्ष का भी उच्छेद नहीं करते आपके बिना भक्त कैसे जीवेंगे कौन उनकी करुण कहानियों को सुनेगा विपत्ति पढ़ने पर भक्त किसकी शरण में जाएंगे संकीर्तन में अपने अद्भुत और अलौकिक नृत्य से अब उन्हें कौन आह्लादित करेगा कौन अब भक्तों के सहित गंगा तट पर जल विहार करावेगा कौन हमें निरंतर कृष्ण कथा सुनाकर सुखी और प्रमुदित बनावेगा प्रभो भक्त आपके वियोग दुख को सहन करने में समर्थ न हो सकेंगे प्रभु भक्तों को ढाढ़स बंधाते हुए कहते देखो भाई घबराने से काम न चलेगा अब जो होना था सो तो हो ही गया अब संन्यास छोड़कर गृहस्थी बनने की सम्मति तो तुम लोग भी मुझे न दोगे हम तुम सभी लोगों के स्वामी अद्वैताचार्य जी यहाँ रहेंगे ही मैं भी जगन्नाथपुरी में निवास करूँगा कभी कभी तुम लोग मेरे पास आते जाते ही रहोगे मैं भी कभी कभी गंगा स्नान के निमित्त यहाँ आया करूँगा इस प्रकार परस्पर एक दूसरे से भेंट होती ही रहेगी इतने में ही चंद्रशेखर आचार्य रत्न बोल उठे हम सब लोगों को तो आप जैसे तैसे समझा भी देंगे किंतु शची माता से क्या कहते हैं वह तो आपके बिना जीना ही नहीं चाहती प्रभु ने कातर भाव से कहा माता को मैं समझा ही क्या सकता हूँ आप लोग ही उसे तो फिर माता जैसे आज्ञा देंगी मैं वैसा ही करूंगा यदि वह मुझसे घर रहने के लिए कहेंगे तो मैं वैसा भी कर सकता हूँ इतने में ही अश्र विमोचन करती हुई माता भी आपी उन्होंने गदगद कंठ से कहा निमाई क्या सचमुच में तू हमें छोड़कर यहाँ से भी कहीं अन्यत्र जाने का विचार कर रहा है प्रभु ने माता को समझाते हुए करुण स्वर में कहा माता मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा सन्यासी के लिए अपने घर के समीप तथा अपने संबंधियों के यहाँ इतने दिन रहने का विधान ही नहीं है अधिक दिनों तक एक का अन्य खाते रहना भी सन्यासी के लिए निषेध है किंतु मैंने तुम्हारी और सचिव और आचार्य की प्रसन्नता के निमित्त इतने दिनों तक यहाँ रहकर तुम्हारे ही हाथ की भिक्षा की अब मुझे कहीं अन्यत्र जाकर रहना चाहिए मेरी इच्छा तो श्री वृंदावन जाने की थी किंतु तुम सबका स्नेह मुझे बलपूर्वक यहाँ खींच लाया अब तुम जहाँ के लिए आज्ञा करोगे वहीं रहूँगा तुम्हारी आज्ञा के प्रतिकूल आचरण करने की मुझ में क्षमता नहीं है माता मैं सदा तुम्हारा रहा हूँ और रहूँगा अपने सन्यासी पुत्र के ऐसे प्रेम पूर्वक वचन सुनकर माता का हृदय भी पलट गया इन प्रेम वाक्यों ने मानो अधीर हुई माता के हृदय में साहस का संचार किया माता ने दृढ़ता के स्वर में कहा बेटा मेरे भाग्य में जैसा बदा होगा उसे मैं भोगूंगी मुझे अपना इतना ख्याल नहीं था जितना कि विष्णु का वह अभी निरी अबोध बालिका है संसारी बातों से वह एकदम अपरिचित है किंतु भावी प्रबल होती है अब हो ही क्या सकता है सन्यास त्याग कर फिर गृहस्थ में प्रवेश करने की पापवार्ता को अपने मुख से निकाल कर, मैं पाप की भागनी नहीं बनूंगी सन्यासी अवस्था में घर पर रहने से सभी लोग तेरी अवश्य ही निंदा करेंगे तेरे वियोग दुख को तो जिस किसी प्रकार में सहन भी कर सकती हूँ किंतु लोगों के मुख से तेरी निंदा मैं सहन न कर सकूँगी इसलिए मैं तुझसे घर पर रहने का भी आग्रह नहीं करती वृंदावन बहुत दूर है तेरे वहाँ रहने से भक्तों को भी क्लेश होगा और मुझे भी तेरे समाचार जल्दी जल्दी प्राप्त न हो सकेंगे यदि तेरी इच्छा हो और अनुकूल पड़े तो तू जगन्नाथपुरी में निवास कर पुरी की यात्रा के लिए यहाँ से प्रतिवर्ष हजारों यात्री जाते हैं भक्त भी रथ यात्रा के समय जाकर तुझसे भेंट कर आया करेंगे और मुझे भी तेरी राजी खुशी का समाचार मिलता रहेगा हमसे मिलने के निमित्त नहीं गंगा स्नान के निमित्त तू भी कभी कभी यहाँ हो जाया करना इस प्रकार नीला चल में रहने से हम सभी को तेरा वियोग दुख इतना अधिक न ना आगे जहाँ तुझे अनुकूल पड़े प्रभु ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा जन्ने तुम धन्य हो विश्व की माता को ऐसे ही वचन शोभा देते हैं तुमने सन्यासी की माता के अनुरूप ही वाक्य कहे हैं मुझे तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य है मैं अब पुरी में ही जाकर रहूंगा और वहीं से कभी कभी गंगा स्नान के निमित्त यहाँ भी आता जाता रहूंगा इस प्रकार माता ने भी प्रभु को नीला चल में ही रहने की अनुमति दे दी और भक्तों ने भी रोते रोते विषण वदन होकर यह बात स्वीकार कर ली प्रभु का नीला तुल जाने का निश्चय हो गया बहुत से भक्त प्रभु के साथ चलने के लिए उद्यत हो गए किन्तु प्रभु ने सबको रोक दिया और सबसे अपने अपने घरों को लौट जाने का आग्रह करने लगे भक्त प्रभु को छोड़ना नहीं चाहते थे वे प्रभु के प्रेम पास में ऐसे हुए थे कि घर जाने का नाम सुनते ही घबराते थे प्रभु के बहुत आग्रह करने पर भी जब भक्त प्रभु से पहले अपने अपने घरों को जाने के लिए राजी नहीं हुए तब प्रभु ने पहले स्वयं ही नीलाचल के लिए प्रस्थान करने का विचार किया इतने दिनों तक अद्वैताचार्य के आग्रह से टिके हुए थे अब रोते रोते अद्वैता अद्वैताचार्य ने भी सम्मति दे दी प्रभु के साथ नित्यानंद जी जगनानंद पंडित दामोदर पंडित और मुकुंद दत्त ये चार भक्त जाने के लिए तैयार हुए आचार्य देव के आग्रह से प्रभु ने भी इन्हें सांस चलने की अनुमति प्रदान कर दी